Hare Krishna Hare Rama Radhe Govinda Hare Krishna Jai Kandra Prabhu Nikara बुलंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री गौर गोविंद लीलामृत की जय श्री नाय गौर हरि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 बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवती पुराणपुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो नंदनों व्यास यमलगल वाग्ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम नाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया तो बराक बराकूपोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवा श्रीूप साग्र जात सह गणरघुनाथ सजीव साद्वैत सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण गौरी चैतन्यदेव श्रीराधापादगणलता श्री विशाखान्विता आयानलंबितुजौ कनक संकर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौ द्वजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण नारायण नमस्क नरम चमं देवी सरस्वती व्या ततू जयमतीरे अज्ञानतिरांध्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरमीलिम ये नो तस्म श्रीगुर्वे नम अनर्पित चरी चिरातरुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्वलरसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरटसुंदरद्वितब सदीता सदा हृदय कंद स्फुर जयताम सुरतौरपंगो मंद मतेर्गती मसर्वस्वपुज श्रीराधाम मदन मोहनौ नारायणाय नमः नय नमः नरोत्माय नम दै सरस्वत नमः व्यासा नम नमो धर्माय महते नम कृष्णा बीधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना वाछाकलपतुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासो श्रीजीव में कुरु मंद मतेर्दयाृंदावन बिहारीजनौके परम प्रिय विषय कंठहार श्री गौर गोविंद उनके अष्टकालीन लीला के मधुर स्मरण के इस श्रंखला में आज श्री प्रदोष लीला का वर्णन करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं रसिक जनों श्री रसिकजनों का सर्वोत्तम प्रिय विषय श्री प्रियालाल उनके अष्टकालीन लीला का स्मरण ही है श्री महाप्रभु का अनुगत्य ग्रहण कर जब श्री महाप्रभु नवद्वीप लीला से आप श्री व्रज निकुंज लीला में प्रवेश करें उस समय भक्त भी उनके अनुगत होकर के अपने द्वितीय अभीष्ट जो मंजरी स्वरूप है उस मंजरी स्वरूप में अभि विराजमान होकर के वह भी श्री नवद्वीप लीला से श्री नकुंज लीला में प्रवेश कर देता है श्री महाप्रभु अपने भवन में आनंद पूर्वक आप विराजमान हैं प्रसाद पाकर के पहले नारायण की आरती नारायण की आरती के बाद में प्रसाद पाकर के श्री महाप्रभु प्रदोष काल में श्रीवास आंगन में पधारते हैं धामेश्वर से और श्रीवास आश्रम में आंगन में आप आनंदपूर्वक पधारते हैं इसी प्रकार श्री राधा ने भी श्याम सुंदर के वेणुनाथ को श्रवण करके आप अपने भवन से श्री वृंदावन निकुंज में वृंदावन योगपीठ में पधारती हैं ये प्रदोष काल की जो लीला है ये आठ बज कर के चौबीस मिनट से लेकर के दस बज करके अड़तालीस मिनट तक ये प्रदोष काल की लीला फिर इसके बाद में रात्रि लीला जो हैं वो प्रारंभ होंगी श्री महाप्रभु की लीला का कविकर्णपुर एक ध्यान कर रहे हैं गायन कर रहे हैं श्री ब्रज लीला का सूत्र दिया श्री रूपोस्वामी जी ने लीला का सूत्र वे दे रहे हैं श्री गौरवीलाणपुर श्रीमत महाप्रभु की लीला का स्मरण कर रहे हैं प्रदोष लीला में आठ से दस अड़तालीस तक कि समत्कंठा सन्नान कलित हरिवाता बतथा विसृत्यासौ राधा हरिमपि नुकुंजे स्कलन गति तथा मटनिहित पाशत स्खलन गौरोटृतकंपाश्रुपुल श्री श्यामसुंदर ने जिस प्रकार नंद भवन में भोजन किया श्री राधा रानी ने पहले पांच प्रकार की सामग्री उनको भेजा श्याम सुंदर ने आनंद पूर्वक उस समय भोजन भोजन किए हैं भोजन करने के बाद में कुछ टहलते हुए आप विराजमान हैं श्री नंद बाबा आप पधारे हैं चौपाल पर सारे ब्रजवासी एकत्रित हो रहे हैं श्री श्यामचंदर उनसे मिलने के लिए जब श्री श्यामचंद्र आप पधारे श्री वृंदावन नुकुंज में यमुना तट पर उस समय वेणुनाथ को श्रवण करके श्री राधा रानी अत्यंत अत्यंत उत्कंठा से युक्त हो गई हैं और उत्कंठा से युक्त होकर के शुक्ला विसार का स्वरूप धारण करके कभी कृष्णा विसार का कभी शुक्ला विसार का स्वरूप धारण करके श्री विश्वानंद श्री राशेश्वरी आप श्री रास में सखियों के साथ आनंद पूर्वक पधार रही हैं श्रीमंत महाप्रभु अपने भवन में बैठे हुए भोजन करने के बाद में आप विचार कर रहे हैं उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं श्रीमत महाप्रभु का अष्टकालीन पूरा समय श्री ब्रज लीला के स्मरण में ही जैसे व्यतीत हो रहा है तो श्री राधिका महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि श्री राधिका इस समय श्याम सुंदर के पास में रास के लिए राशेश्वरी अभिसार कर रही हैं श्री वृंदावन योग में तो समत्कंठा सन्ना आकलित हरिवार्ता श्री राधिका अत्यंत उत्कंठा से युक्त होकर के विराजमान हैं आकलित हरि वार्ता श्री श्याम सुंदर की सुंदर जो वार्ता है उन श्याम सुंदर की सुंदर वार्ता को वे श्रवण कर रही हैं आकलित हरिवार्ता हरिवार्ता को श्रवण कर रही हैं श्याम सुंदर की वार्ता को श्रवण करते हुए श्याम सुंदर के वेणुनाथ को श्रवण करके श्री राधिका पधार रही है श्रीमंद महाप्रभु उसी लीला का ध्यान कर रहे हैं तो यथा अभिस्त्रीय असौ राधा उस समय श्री सखियों ने किशोरी जी को सुंदर शुक्ल अभिसार का, का श्रृंगार धारण कराया है श्री प्रिया श्वेत साड़ी श्वेत जितने भी हीरा के नुपुर हीरा के सारे आभूषण उनको धारण करके बैनी में मालती के सफेद पुष्प उनको पो करके गूथ करके हाथ में कमल लेकर के शिप्रिया सखी के कंधे के ऊपर हाथ रख कर के या सखी का हाथ पकड़ करके शिव शाखा के साथ में सुंदर के पास में रास में राशेश्वरी अभिसार कर रही हैं सुंदर श्रृंगार झलमल कर रहे हैं चांदनी अपूर्व प्रकाश मेरी रात्रि विराजमान है कभी शुक्ला विचार का कभी कृष्णा विसार का स्वरूप धारण करके पधार रही हैं तो ये विचार करके अभिस्तृतीय असल राधा हरिम गतवती कि श्री राधिका इस समय निकुंज में पधारी ऐसा विचार करके श्रीमंत्र महाप्रभु की उत्कंठा भी बढ़ जाए और तम आत्मानम मत्वा आज श्री महाप्रभु अपने आप को श्री राधिका समझ करके ही चल रहे हैं तम आत्मानम मत्वा अपने आप को तथात्मान बत्वा अपने आप को श्री राधे का ही मान करके श्रीमद महाप्रभु जिस समय जाए उस समय राधाभाव में इतने आविष्ट हो जाए कि जैसे श्री प्रिया चल रही हैं ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु भी कट निहित तो पाणिर बिशती यह एक हाथ अपनी कटी के ऊपर रख करके एक हाथ जैसे चंद्र का माथे पर धारण कर रखी है ऐसे चंद्रका की तरह से एक हाथ मस्तक के ऊपर धारण करते हुए मटक मटक करके श्रीमंद महाप्रभु चल रहे हैं और मटकते हुए चल चल करके श्रीमंद महाप्रभु श्री, श्री धामेश्वर से अपना जो स्थान है अपने भवन से और श्री श्रीवास पंडित उन श्रीवास पंडित के आंगन में आगमन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो महाप्रभु उसी भाव में श्री राधा भाव में ही कहीं अवगुंठन करते हुए नयनों को नचाते हुए श्री महाप्रभु स्वयं अभिसार करते हुए चले आ रहे हैं जैसे श्री राधे का अभिसार कर रही हों तो कट तमर के ऊपर एक हाथ रख रखा है एक हाथ मस्तक के ऊपर रख के और धीरे धीरे श्रीमद महाप्रभु मटकते हुए पधार रहे हैं स्खलन गच्छन कवि स्खलित होकर के श्रीमंद महाप्रभु जा रहे हैं चरण भी लड़ खड़ा रहे हैं गौरव नटत धृत कंपाशु पुल श्री गौर उस समय कंप अश्रु पुलक इन सबसे युक्त होकर के पधार रहे हैं। ऐसे श्रीमंद महाप्रभु की ये अभिसार की जो लीला वो अभसार लीला प्रदोष काल में विराजमान हो रही है श्री विष्णु चक्रवर्ती जी नवदीप लीला का ही स्मरण कर रहे हैं कि वास ग्रहे प्रदोष समय हद्वैतचंद्रादिभि सर्वि भक्तगण पीयूष पीयूषमास्वादेयन प्रेमानंद सामकुल चलधी संकीर्तने लंपट कीर्तन मूर्ध मुद्यम पर स्तम गौर मध्य श्रीवासग्रहे प्रदोष समय श्रीमद महाप्रभु धामेश्वर में अपने स्थान पर विराजमान हैं अपने भवन में और वहां पर प्रदोष समय प्रदोष का समय देख करके आठ चौबीस उस समय हद्वैत चंद्रादिवि श्री अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु जितने भी भक्तगण श्रीवास गदाधर सब भक्तगण श्रीमद महाप्रभु के पास में आ गए हैं और महाप्रभु सर्व ही भक्तगण ही समम हर पीयूष पीयूषमा सारे भक्तगणों के साथ में हर कथा अमृत उसका आस्वादन कर रहे हैं पहले हर कथा का आस्वादन किया और हर कथा का आस्वादन करके जो सायकालीन लीला है वो सायंकालीन लीला का आस्वादन करके श्री श्याम सुंदर जब ये सुन रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर ने अब भोजन करके श्री ब्रजराज तो चौपाल पे पधारे और इधर श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जो वे अपने भवन में विराजमान हैं श्री श्याम सुंदर भोजन करके कुछ सखाओं के साथ में वार्तालाप करते हुए विराजमान हैं उस समय सारे सभासद व्याकुल हो रहे हैं कि ब्रजराज कुमार नहीं आए श्याम सुंदर नहीं आए हैं तो सारी सभा बार बार मुड़मुड़ करके देख रही है कि क्या कृष्ण का आगमन हो रहा है ब्रजराज कुमार नंद नंद कुमार आ रहे हैं क्या जैसे ही कृष्ण आए सारी सभा एकदम खिल उठे और अपूर्व आनंदित होकर के सब आनंदित हो रहे हैं सब खिल रहे हैं और आप बाबा को प्रणाम करके बाबा के पास में ही विराजमान हों एक और श्री बलदाऊ जी दूसरी ओर श्री श्याम सुंदर दोनों पास में विराजमान हों बलदाऊ जी तो थोड़ी सी देर बैठे और थोड़ी सी देर बैठ करके ये शयन करने के लिए चले जाएं, उठ के बीच में परंतु ये चंचल हैं, देख रहे हैं एक एक जो नट अपने नटकला दिखा रहे हैं कोई चित्रकार चित्र दिखा रहे हैं कोई गायन करने वाले गायन दिखा रहे हैं अब श्री यशोदा जी घबरा रही हैं कि अरे ये कन्हैया कहा बैठो बेहो ये तो गाय व्यवहार तो रात को दो बजे तक गाते रहेंगे इनको कोई ठकाना होगा सो so बार बार श्री यशोदा जी कोई सखा को कोई सेवक को भेजती हैं, बोलकर नहीं आ जाओ आ जाओ बेटा सो सो रात भर दिन भर के हैरान हो गए हो गैयाओं के पीछे दौड़े हो सो जाओ सो जा कृष्ण उस समय कह रहे हाँ आ रहे हैं आ रहे ऐसे जा आप रस में इतने डूब रहे हैं उस समय जो कलाकार अपनी कला दिखा रहे हैं उसमें इतने डूब रहे हैं श्री यशोदा जी ने उस समय चित्रक जी को भेजा अब चित्रक पत्रक जिस समय आए उनके कहने पर श्री श्यामचंदर आप उठे बाबा को प्रणाम करके आप चले हैं श्री यशोदा जी ने कन्हैया को छाती से लगाया कह रहे बेटा थक गए होगे सो ऐसा कहकर के शैया भवन के ऊपर मैं ले जा करके कन्हैया का हाथ पकड़ करके अपने हाथ से कन्हैया को शयन कराया सुंदर पीतांबर कन्हैया के ऊपर उड़ा दिया है दुलाई कन्हैया के ऊपर उड़ा दिए हैं कि वेड़ दिए द्वार के ऊपर पहरेदार को बैठा दिया बोले चाहे कोई भी आए किसी को भी भीतर नहीं जाने देना है और कह देना कन्हैया अब सो रहा है अभी किसी से मिलने का समय नहीं है कितनी भी आपत्ति आए कोई भी आए कितना भी कोई आग्रह करे कन्हैया के पास में कोई जाएगा नहीं ऐसा कह कर के पहरेदार बैठा करके श्री के बंद करके पह बाहर पहरेदार बैठा करके श्री यशोदा जी उस अपने घर के कामकाज को संभालने के लिए पधारी हैं पीछे का शेष जो कार्य है उसको उसका निरीक्षण करने के लिए पधारी अब इनको नींद कहाँ थोड़ी देर सोए और थोड़ी देर सोने के बाद में वो लंबा गोल तकिया उसको रख करके उसके ऊपर ही पीतर ओढ़ा करके और आप श्री पूर्व दिशा की जो खिड़की है उसको खोल करके जो देखें सोई चंद्रमा उदित होता हुआ दिख रहा है प्रिया से मुखचंद्र उनका स्मरण करके श्री श्याम सुंदर उस समय श्री यमुना पुलिन पर पधारे कुंज गली में हो केसर क्यारी में हो यमुना तट के निकट वंशी भट्ट वे श्री श्याम सुंदर नटनागर जिस समय थे करके रास के लिए प्रवृत्त हुए हैं उस समय श्री प्रिया भी आनंद पूर्वक आप अभिसार करती हुई पधार देंगे हैं और अभिसार हो करके श्री यमुना पुलिन पर श्री श्याम सुंदर का और श्री प्रिया जी का इन दोनों का मिलन प्राप्त हो रहा है उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं कि प्रेमानंद समाकुल चलधि संकीर्त ने लंपटा है महाप्रभु भी प्रेम आनंद से युक्त होकर के संकीर्तन में परम लंपट हैं कर तुम कीर्तन श्री श्रीवास आंगन में आनंद पूर्वक कीर्तन करने के लिए कीर्तन रास करने के लिए श्री महाप्रभु भी आप पधारे हैं ऊर्धम उद्यम पर गौरम अध्ययम ऐसे श्री परम ऊर्ध रूप में उद्यम पर रहा। संकीर्तन जो है वो संकीर्तन करने के उद्यम में पर बेष्री गौर हरी आप विराजमान हैं उन गौर का हम निरंतर निरंतर ध्यान कर रहे हैं श्रीमद महाप्रभु अभिसार करते हुए महाप्रभु भी आज आंगन में पधार रहे हैं बोल निताय गौर हरि बोल अब श्री महाप्रभु ने जिस लीला का स्मरण किया उसी का जो ब्रजलीला है उसी का संकलन श्री रूप गोस्वामी जी ने स्मरण मंगल स्तोत्र में किया उस लीला का उन सूत्र का स्मरण कर रहे हैं कि राधाम शाल गणाताम असित निशा योग्य बेशाम प्रदोषे दूतिया वृंदापदेशात अभिस्त यमुना तीर कल्पाग्रकुज्याम कृष्णम गोपयी सभायाम वेद गुण कला लोकनम स्निग्धमात्रा यत्ना संशाई तम प्राप्त प्राप्तपुंज स्मरा श्री प्रिया जी उनकी लीला का वर्णन कर रहे हैं ब्रज की लीला का कि राधा शाल्य श्री राधा का राधिका का हम स्मरण कर रहे हैं राधिका कैसी हैं शाल्य जिनके साथ में साधि सखी गण विराजमान है ललता विशाखा चित्रा इंदुलेखा तुंग विद्या श्री रंगदेवी सुदेवी जी जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण जहां आनंदपूर्वक चंपकलता प्रभृति सब सखीगण जहां विराजमान हैं उनके साथ में असित सित निशा योग्य बेशम सखियों ने श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया है आज यदि श्यामरात्रि है कुहु निशा है तो नीली साटका नीले आभूषण उनको धारण करके और यदि शुक्लाभिषार का है राका निशा है तो राका निशा में श्वेत जितने भी आभूषण श्वेत वस्त्र उनको धारण करके प्रदोषे दूत या वृंदाप देशात श्री वृंदा जी ने आकर के किसी दूती के माध्यम से किशोरी जी को सूचना दी है कि श्याम सुंदर अब रास में पढ़ा रहे हैं मैंने वृंदावन कुंज को सजा करके रखा है श्याम सुंदर वृंदावन कुंज में पढ़ा रहे हैं तो ब्रंदा के ब्रंदा जी के द्वारा सूचना प्राप्त करके तो वृंदोपदेश वृंदा के उपदेश के द्वारा अभिस्तृत यमुना तीर कल्पांत कुंज्या श्री राधिका उस समय यमुना के कुंज में पधार रही हैं श्री वैशी पर आकर के श्री राधिका विराजमान हुई और श्री वैशी श्री वृंदावन योगपीठ वहां पर आकर के वे विराजमान होंगी श्याम सुंदर वहाँ विराजमान हैं श्याम सुंदर प्रिया जी का पहले स्वागत करेंगे और स्वागत करके श्री प्रिया के साथ में श्री योगपीठ में आप पहले नुकुंज में मिलन और नुकुंज में मिलन होने के बाद में फिर सिंहासन के ऊपर आकर के श्री श्याम सुंदर और प्रिया दोनों के दोनों विराजमान हुए हैं कुंज के भीतर ही जो सिंहासन है उस सिंहासन में आकर के विराजमान हुए हैं जब सखीगण श्री प्रिया से प्रार्थना करेंगी कि हे रास बिहार रास बिहारी जो आपके नित्य रास को समय गयो है गये सुकृपा करके रासमंडल में पधारो तब श्री प्रिया दोनों उठकर के श्री रास में सम्मिलित होंगे ये राधिका की लीला का वर्णन किया अब श्री श्यामचंद्र की लीला का वर्णन कर रहे हैं आधे श्लोक में कि कृष्णम गोपयी सभायाम वेद गुण कला लोकनम स्निग्ध मात्रा श्री कृष्ण भोजन करने के बाद में कुछ विलंब से आप गोपों की सभा में पहुँचे जहाँ ब्रजराज बैठे हैं बाबा के ऊपर शतशलाक श्वेत छत्र लग रहा है सिंहासन के ऊपर बाबा बैठे हैं सामने सुंदर जितने भी गोपगण वे सब आ के बाबा को प्रणाम कर रहे हैं सब अपनी अपनी कला उनका बाबा के सामने निवेदन कर रहे हैं ब्रजराज के सामने नट नट का खेल दिखा रहे हैं जादूगर जादूगर का खेल दिखा रहे हैं संगीतकार अपने संगीत वाद्यकार अपने वाद्य कविगण अपनी अपनी कविता उनका पाठ कराते हुए विराजमान हो हु रहे हैं कोई नई वस्तु बना रहा है उसको श्री बाबा के सामने उसका प्रदर्शन कर रहा है बाबा सबको पुरस्कार बांटते हुए विराजमान हो रहे हैं <coughs> तो कृष्णम गोपई सभायाम श्री कृष्ण गोपई सभायाम गोपों के साथ में पधारे बीत गुण कला लोकनम गुणी जन जो है उनके कला का दर्शन कर रहे हैं स्निग्ध मात्रा यत्नाद आनीय श्री यशोदा जी बड़े प्रयास से कन्हैया को वापस बुलाती हैं और संशायित मत नवृत्तम कृष्ण को शयन कराती हैं और श्री कृष्ण वहां से उठकर के प्राप्त कुंजम कुन्यम, श्री वृंदावन कुंज में पधारे तीन योगपीठ हैं एक योगपीठ है प्रातकालीन योगपीठ जो श्री गुप्तकुंड की योगपीठ है या पीली पोखर की योगपीठ है छः महीना श्री प्रिया जी रहें बरसाने में छः महीना रहे आप श्री जावट में तो जावट के पास में गुप्त कुंड की योगपीठ और श्री बरसाने के पास में जो पीली पोखर की योगपीठ वहाँ पीली पोख प्रातःकाल स्नानादे करने के लिए श्री प्रिया पधारे हैं वहाँ ही सब सखीगण श्री श्याम सुंदर और श्री प्रिया इनका दर्शन करती हुई धूप आरती करती हुई विराजमान हो आपकी जो शोभा है उस शोभा का दर्शन करें श्रृंगार आरती करती हुई वहाँ पर विराजमान हो तो प्रातःकालीन श्रृंगार आरती प्रियालाल की दोनों की योगपीठ में गुप्त योगपीठ में मध्यान्ह में राजभोग के पश्चात फिर राजभोग आरती सायकाल के समय गोदोहन के पश्चात फिर संध्या आरती ये तीनों योगपीठ और फिर रात्रि में श्री वृंदावन योगपीठ तो तीन योगपीठ एक योगपीठ है गुप्त की योगपीठ दूसरी योगपीठ है श्री राधा कुंड की मध्यान्ह योगपीठ और तीसरी योगपीठ हैं वो हैं श्री वृंदावन की योगपीठ वृंदावन योगपीठ में ही श्री प्रियालाल शहनकर वृंदावन योगपीठ में ही प्रातकाल निशांत में जागे फिर निशांत में जागने के बाद में अपने अपने भवन पधारते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे श्री श्यामचंद्र का भोजन इसके बाद में लीला का दर्शन बाबा के पास में कुछ दिन विराजमान होना और फिर इसके बाद में शिवृंदावन आगमन जो योगपीठ में आगमन रास में रासमंडल में आगमन उस लीला का वर्णन यहां पर किया जा रहा है श्री कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावना सार संग्रह में भावनामृत में नूर पर कर रहे हैं कि अपि गुरु मध्ये कवाटाव रुद्धा स्वतंत्र कनक वेशमा बेशमाभ्यंतर स्वांत तल पे प्रियतम अधिवेश रीनमत या तदाताम सुर बथित सु, सु, तुम अथ राधाम आगते इंदुम प्रभुचे कि श्री प्रिया जी जावट में विराजमान हैं आपने अपने नेत्र रूपी कवाट उनको बंद रखा है और कनक भवन में श्री प्यारे का ध्यान करते हुए अपने हृदय रूपी शैया पर कनक भवन में मन मनी मन में श्री श्याम सुंदर को अपने हृदय शैया हृदय कुंज में शयन करा करके श्री प्रिया प्यारे की रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं और प्यारे की सेवा करते हुए विराजमान हैं मानसिक सेवा करते हुए ध्यान करते हुए श्री प्रिया जी विराजमान हैं तभी इंदु प्रभा नाम करके एक सखी वो श्री किशोरी जी के पास में आई और श्री किशोरी जी से कह रही हैं कि विधु रसी विधुर रुचि रसित्वम यम बिना हंत राधे के हे श्री राधे जिन श्याम सुंदर के बिना तुम्हारी कांति फीकी पड़ रही है इस समय वे श्याम सुंदर भी तुम्हारे बिना बड़े फीके फीके से दिख रहे हैं उनके मुख पर वो चमक नहीं है वे श्री श्याम सुंदर भगवत हृदय हारी या त्रिलोका हो भगवत हृदयहारी भूतान लब्ध मुत्का फिर प्रामबल्लभ जो त्रिलोकी के हृदय हारी हैं वे आज तुमको अपने गले का हार बनाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं ऐसे श्री इंद्रप्रभा जी ने किशोरी जी से कहा और कह रहे हैं उस समय श्री विशाखा कहने लगी कि अरी सखी इंद्रप्रभा श्याम सुंदर के इस समय की जो लीला चरित्र हैं उनका वर्णन कर इस समय प्यारे क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं ये सुनकर के इंदु प्रभाजी ने कुछ गायन करना प्रारंभ किया जब गायन कर रही हैं तो सब कर्ण कोहरों को ऊंचा करके उसी प्रकार सुन रही हैं जैसे चखवी के समान जैसे उस मधुर का वे पान कर रही हों सब अत्यंत अत्यंत उत्सुक होकर के श्रवण कर रही हैं के श्री मैं अभी देख करके आई हूँ कि ब्रिजराज श्री नंद गिरधर बलदेवालंकृतात्मक द्विपारशाह श्री ब्रजराज और नंद श्री ब्रजराज नंद वे अपनी बाई ओर तो श्री कृष्ण को बैठा रहे हैं और दाहिनी ओर श्री बलदेव को विराजमान करके भोजन कर रहे हैं कभी श्री बलदाऊ ओर बैठ जाएं, बाई ओर बैठ जाएं, कृष्ण दाई ओर बैठे तो नंद बाबा कह में कल नहीं आ दाइनी और बैठे तो अपने हाथ से भोजन करना पड़ेगा बोले नहीं बाबा मैं तो तेरे हाथ पे भी कभी कभी भोजन करूँगा बोल मेरे हाथ पे भोजन करे तो बाई ओर बैठ दाइनी ओर बैठेंगे तो उल्टा हाथ पड़ता है परंतु बाई और बैठेंगे तो स्वयं भी खाते जाए कभी श्री कन्हैया को भी खिलाते जाएं तो बाई ओर श्री कृष्ण और दाहिनी ओर श्री बलदाऊ जी उस समय विराजमान हैं परम स्नेह के कारण श्री नंद बाबा अपने हाथ से भी कभी कभी, कभी श्याम सुंदर को खिलाएं ऐसे बैठे हैं आज श्री नंद राय की शोभा ऐसी हो रही है जैसे धनपति कुबेर तो बीच में बैठे हो और उनके पास में ही पद्म और शंख दो निधि विराजमान हैं। नील पद्म श्यामचंद्र की अंगकांति नील है इसलिए श्यामचंद्र हो गए पद्म और श्री बलदाव जी की अंगकांति है गोरी तो बलदेव हो गए गोरे जैसे वे शंख तो नील और शंख ये जो जैसे दो निधि विराजमान हैं ऐसे बाबा के पास में दोनों भाई विराजमान हैं संध्या के समय श्री बाबा अपने कुंदवा को सबको बुला ले और कुंदा को बुला करके अपने भाई और अपने भतीजे उनके साथ में सब भोजन कर रहे हैं तो श्री उपनंद अभिनंद नंद सन्नंद और नंदन ये पांचों भाई और इनकी सब सब, सब संतान संध्या के समय इकट्ठे बैठकर के भोजन करे चारों श्री बाबा के पास में बैठे हैं इधर तुंगी सुभद्र जनि जननी विज्ञा विज्ञा पिता ब्रज पिया परिवेश भोज्यम क्रमाक परिवेश सरोहिणी का विप्राप मुझे स्वधव देवर पुत्र के श्री तुंगी जी और पीवरी जी यशोदा जी की दो जिठानी हैं उपनंद गोप जो हैं उनकी पत्नी हैं श्री तुंगी जी अभिनंद गोप उनकी पीवरी जी तो तुंगी जी पिवरी जी ये दोनों जिठानी उन्होंने श्री यशोदा को आदेश दिया कि यशोदा और परमेश्वर प्रारंभ करो सुतुंगी so, जी बताती जा रही हैं कि इनको यह चीज परोसो इनको यह चीज पसंद है इनको यह चीज पसंद है तो तुंगी सुभद्र जनि सुभद्र की पत्नी की सखा जो है उनकी मां तुंगी जी जननी विज्ञा सब इनको अम्मा अम्मा कह के बोलें, जननी विज्ञा वे ब्रजा परिवेशन आयो श्री यशोदा जो है उन यशोदा को आदेश प्रदान कर रही हैं जिठानी हैं तो श्री यशोदा को आदेश दे रही हैं कि हाँ अब परमेश्वर तुम शुरू करो उस समय श्री रोहिणी जी भोज्यम क्रमात् रोहिणी का रोहिणी जी भी परवेश करने में सहायता कर रही हैं विपरात्म यह स्वधव देवर पुत्र के भ सामने मधुमंगल बैठे हैं श्री नंद बाबा कहते जाए बल पहले भी ब्राह्मण को तो मधुमंगल को पहले पड़ोस मधुमंगल का ध्यान विशेष रूप से रखें तो विपरातमज मधुमंगल उनको भी भोजन करा रहे हैं और स्वधाव श्री तुंगी जी अपने पति उपनंद आदि जो गोप हैं देवर और पुत्र अपने पुत्र इत्यादि इन सबको भोजन कराती हुए विराजमान हैं उसमें दाहिनी ओर बैठेंगे प्राय बड़े और छोटे जो हैं वो सब बाई ओर क्रम से बैठेंगे सबकी स्थान बने हुए हैं कि कौन किस क्रम से बैठेगा वो ये भी जो एक शिष्टाचार है वो शिष्टाचार छोटे बाई और जो बड़े हैं वे दाहिनी ओर सब विराजमान होंगे ऐसे आनंदपूर्वक बैठे हैं तत्सौरभ कनकवर्ण ऋताभिषिक स्तूपीकृत विविध ते मन पात्र युक्त स्थाली भ्रता सुमृदय विषदोदन सान को इसके बाद में सबसे पहले श्री तुंगी जी ने जब आदेश दिया तो सोने जैसा जिसका रंग है केशन मिला हुआ सुंदर जो घी ऐसे घी से युक्त जो भात उसको बीच में रखा गया है पहले भात परोसा गया फिर इसके बाद में और जितनी भी चीजें हैं वे सब रखी गई हैं तो स्तूप आकार ऊंचा गोल ढेर बनाकर के भात जो है उस भात को रखा गया है फिर अनेक प्रकार की कटोरी उनको सजा करके रखी गई हैं इनमें नमकीन चीज प्राय बाई और मीठी जो चीज हैं खीर इत्यादि उनको दाहिनी ओर क्रम से सजा करके रखा गया है और इनको परोस रही हैं विभिन्न प्रकार से इसके पश्चात श्री विभिन्न जो सामग्री हैं कटु तिक्त खट्टे युक्त जो वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं को सजा करके रखा है संयाव पायस लसत बटकान पू जिसमें संयाव माने दलिया रखा गया है पायस माने सुंदर खीर दही दही बड़ा पुआ अन्य अन्य जितने भी उत्तम पदार्थ हैं उन सबों को सजा करके रखा है और मृद रोट का सुंदर गरम-गरम रोटी उनको भी रखा गया है आनंद पूर्वक साफ सजा करके विराजमान हुई हैं सब परविशन कर रही हैं श्री रोहिणी जी उस समय लाला करके यशोदा को दे रही हैं यशोदा परमिशन करती हुई विराजमान हो रही हैं श्री रोहिणी जी कभी परोसें तो श्री यशोदा इंगित से कहती जाए कि इसको यह चीज ज्यादा परोसो यह चीज ज्यादा परोसो इसकी पसंद की यह चीज है ऐसे यही परोसने वाली की सबसे बड़ी विशेषता कि भोजन करने वाले को मांगने की जरूरत नहीं पड़े उसकी रुचि को पहचान करके पहले से ही पहले सब चीज परोस दी जाए सुंदर अधोटा दूध शिखरणी सुंदर फेन रसाला आचार अमरस श्री यशोराजी सबको परोसती हुई विराजमान हो रही हैं नंद बाबा उस समय विराजमान हैं यद्यपि इस समय क्योंकि बाबा विराजमान हैं शखागढ़ भी विराजमान हैं अतः मधुमंगल और श्री कृष्ण ज्यादा हल्ला नहीं मचा रहे सुबह तो माँ उधम भोजन में क्योंकि बाबा पास में नहीं है और मैया को तो बिल्कुल अंटी में रखें मैया की तो कोई चिंता है ही नहीं तो मैया से संकोच है नहीं परंतु तो बाबा के सामने और ताऊ जी चाचा जी सब बैठे हैं इसलिए थोड़ा संकोच है इसलिए सुबह जैसा उधम करते हुए जोर जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए जैसे भोजन करते हैं वैसे इस समय नहीं है बड़े बैठे हैं इससे थोड़ी सी गंभीरता है फिर भी स्वभाव तो कहां जाएगा कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उदम तो करें परंतु तो फिर भी नियंत्रित होकर के बैठे हैं अच्छी तरह से सब आनंदपूर्वक मधुमंगल जो हैं उनकी परिहास में गंभीरता और तो माताओं से गंभीर जो वचन है उनको छपाने का थोड़ा सा प्रयास यह चल रहा है तो द्वयं व्यस्तम अभूत प्रातः आसनात सायंत नाशने गंभीर नर्मणि हो और गूढ़ता मातुराग्रहे तो प्रातकालीन भोजन की अपेक्षा यह प्रदोषकालीन जो भोजन है इसमें दो चीज विशेष अंतर है एक तो मधुमंगल का प्रयास यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो रहा है और दूसरा माताओं के वचन में जो छिपछिप -छिप करके बोलना है वो माताओं से बचा करके छिप छिप करके जो बोलना है श्याम का वो भी इस समय नहीं हो रहा है मधुमंगल प्रयास नहीं कर रहे हैं और श्री श्याम सुंदर छिप छिप करके माँ से अपने भाव को छिपाते हुए वचन नहीं बोल रहे हैं इस समय अनुशासन के साथ में भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं भोजन की जो शिष्टाचार है उस शिष्टाचार का वहाँ इस समय पालन किया जा रहा है कि एक दूसरे की पातल में कहीं जूठन अंश नहीं आ जाए सुबह तो सखाओं की तो तेरी पातल से छीन छीन करके बगल वाले की पातल से भी छीन छीन करके खा रहे हैं परंतु तो इस समय एक शिष्टाचार है वो नहीं सब लोग जब भोजन कर लेंगे तब सब एक से एक साथ उठेंगे बीच में कोई नहीं उठेगा नहीं तो बगल वाली की पतल छू जाएगी तो ये जो शिष्टाचार है भोजन का जोर से बोलेंगे नहीं कहीं अपना थूक या अपने जो उच्छिष्ट भोजन वो कहीं किसी दूसरे की पतल पर नहीं पड़ जाए ये जो पूरा शिष्टाचार है वो शिष्टाचार पालन करते हुए हुई लग जाए कहीं छीक नहीं आ जाए ये सब विचार करते हुए एक शिष्टाचार के साथ में जो भोजन का उसका पालन करते हुए तो टेबल कट्सी तो सब जगह ही है तो उसका पूरा पालन करते हुए एक शिष्टाचार पालन करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं सब अपूर्व आनंद जो है उनको पालन कर रहे हैं पृथगत कोप चाकोपनी मन कनका भ्रतई सुशीतई अति सुरभित जलई सरा सहजन का सससका चाच मानो आनंद पूर्वक कोई दोना खाली हो उसके पहले ही श्री रोहिणी जी उसको भर दे जब तक कोई जोर से मना नहीं करे तब तक आग्रह पूर्वक मनोहार करते हुए कि ये चीज की यह विशेषता है ये चीज की यह विशेषता है इसको इस चीज के साथ में मिलाकर के खाओ इसका जोड़ा यह है ऐसे उपदेश देते हुए श्री रोहिणी जी विराजमान हैं श्री यशोदा जी भी और तुंगी जी दूर बैठी हुई उस समय देख रही हैं सबका निर्णय करते हुए विराजमान हैं और कहती है यशोदा मधमंगल को यह चीज परोसो श्री नंद जो हैं उनको ये चीज परोसो ऐसे सबसे लालाजी को यह चीज परोसो ऐसे सबको आदेश देती हुई श्री तुंगी जी विराजमान हैं श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं तो पृथ्वर्थ प्रचार को पीते उस समय अलग अलग जो दासगण जो हैं वो अनेक झाड़ी लेकर के स्वर्ण की झाड़ी लेकर के आए भोजन जब पूरा हो गया उस समय सुगंध जल से नंद बाबा श्री बलराम सबको आचमन कराया है और आचमन करा कर के वे सब आनंदपूर्वक विराजमान हुए हैं तो नंद बाबा को आचमन करा कर के सब लोगों ने आचरण आचमन किया श्री बाबा के कक्ष के निकट ही श्री कृष्ण का जो कक्ष है वो सुंदर प्रीतदायक है उसके पास में बगीचा है सुंदर शैन भवन जो हैं वो शैन भवन भी वहीं बने हुए हैं सो आप भोजन कोठा से चलकर के जब तक शैन घर में जाएंगे तो अपने आप ही सौ कदम की दूरी पर वो है वहाँ पर षटपदी जो है वो षटपदी अपने आप ही हो जाए सौ कदम का जो चलना है भोजन के बाद में कुछ चलना वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप में ही वहां पर हो जाए सुंदर बगीचा है जहां पर कोयल आनंदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई विराजमान है पशु पक्षी सब जहां पर आनंद पूर्वक विराजमान हैं इस समय कोयल मयूर इत्यादि इनका स्वर कहीं बंद हो गया है सब शयन कर रहे हैं सखाओ ने सुंदर सुंदर मुकुट जो है उनको बनाया है मोतियों की सुंदर आभूषण वहां पर रखे हुए हैं श्री श्याम सुंदर ने उस समय सुंदर श्रृंगार धारण किया तो कुसुम दल कुब तंसम मुक्ता मय वलया देव भूषणों पर रखता सुंदर पुष्प पुष्पदल उनके द्वारा मुकुट उनकी रचना की गई है मोती के सुंदर वलय आपने पहुंची उनको धारण किए हैं पहुंची धारण करके सुंदर भूषणों पर रखता अन्य जो आभूषण हैं उन अन्य आभूषणों को भी आपने कुछ धारण किया है और धारण करके आप कुछ आभूषण धारण करके कुछ श्रृंगार धारण करके जब तैयार हो रहे हैं स्मित भर दक्षिणांश पुष्ट पो दोषा मुस्काते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं श्री श्याम सुंदर रजनी सुन चंद्र काभिरा सुंदर चांदनी है उस चांदनी की शोभा का दर्शन करते हुए आप खिड़की से बाहर चांदनी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण का शैन मंदिर अपूर्व से सुशोभित और नव नव दास जहां पर सुंदर सजावट करते हुए शैन भवन की विराजमान हो रहे हैं विराज सगज दंत शिल्प भाजा मणिगण कांचन खट्टोक्त पूजा उपचित बपशेब दुग्ध फे नहा मृद कशपूतम सुंदरोप धानई श्री श्याम सुंदर की शैया बड़ी सुंदर बनी हुई है सुंदर चमकीले गजदंत हाथी के दांत से बनी हुई सुंदर शैया है जिस जो अपूर्व शिल्प से युक्त होकर के विराजमान और मणिगण सोने के बीच में सुंदर सुंदर उसमें सजावट और उसमें मणि फबी हुई है मणिया गसी हुई हैं सुंदर दुग्ध फेन के समान दूध के फेन के समान सुंदर बिछोना उसके ऊपर चादरा बिछा हुआ है और कशपोत्तम सुंदर तकिया रखे हुए हैं दो गोल तकिया वो और भी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ऐसे कशपोत्तम धान उनसे युक्त होकर के बुषैया विराजमान हो रही है चंद्रमा की चादनी खिड़की से आती हुई विराजमान हो रही है उस समय नव सुकुमार दास दासी गण सहित नेहा महाविलासी श्री श्याम सुंदर ने दास दासियों के साथ में श्री शैया भवन में प्रवेश किया अघ नेह महाविलासी आज वे श्री जो महाविलासी होकर के विराजमान हैं विभिन्न अभिलाषाओं से युक्त होकर के विराजमान हैं उन श्री श्याम ने जिस समय अपने शैया भवन में विराज विराजमान किया उस समय श्री इंदुलेखा जी कह रही हैं कि हे श्री राधे श्याम सुंदर की उस समय की शोभा का क्या वर्णन किया जाए श्याम सुंदर के साथ में सोल सखा भी विराजमान हैं और सोल सखा के साथ में श्री श्याम सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं जो उस समय वार्तालाप हुआ उसका मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रही हूँ श्री इंदुलेखा जी उस समय श्री श्यामचंदर और सुबल इनकी वार्तालाप का वर्णन करती हैं कि सलक्ष पुष्प तलपे कि हे सुबल आज सुन अपराध काल में जिस समय में गैया लौट चराकर के लौट रहा था उस समय जिसकी छवि को मैंने देखा और मैं मोहित हो गया वो छवि किसकी थी क्या तुझे पता है तो मम धृति तति मध्य मध्ययन अध्य गोष्ठ प्रदेश कथ है सुबल तामाम मोहयत्री रुचक्का मुझको भी मोहित करने वाली जिसकी अंग कांति थी ऐसी अंग कांति वाली वो कौन थी जिसने मेरे चित्त को भी हरण कर लिया है क्या तू पहचानता है क्या ऐसे श्री श्याम सुंदर जैसे सुवल से कह रहे हैं और सुवल उस समय कह रहे हैं कि हे सखा वे तो श्री राधे का ही थी आप पूछ रहे हैं आह मधुर मापधे किम सुधा मथ्य माना कि मालूम पड़ता है कि आज विधाता ने माधुर्य समुद्र को मथ करके छान करके कोई अमृत की ही घनीभूत सार के रूप में श्री राधिका को रचा है किम परमल निब्र मूर्ति ही साम्राज्य लक्ष्मी हा आज अपूर्व सुगंध वो सुगंध से भरी हुई मूर्तिमती साम्राज्य लक्ष्मी श्री राधिका विराजमान थी ऐसा लगता है कि कामदेव ने अपने चंपक पुष्पों के बाण की राशि ही मेरे लिए कहीं एकत्रित कर दी है ऐसे मधुमंगल के साथ में श्री सुवल के साथ में श्री श्यामचुंदर उस समय वार्तालाप कर रहे हैं और श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का सुवल के सामने वर्णन कर रही हैं श्री सुवल श्री राधिका के विभिन्न गुणों का वर्णन करके श्याम सुंदर को अधिक से अधिक आनंद प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं इन सखाओं की बिल्कुल वही भावना है जैसे कि मंजरी गणों की सखी गणों की श्री युगल के सुख में भावना है ऐसे निज सुख की कहीं भी इनमें अभिलाषा है ही नहीं केवल श्याम सुंदर के सुख को ही सर्वश्रेष्ठ करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं और श्री श्याम सुंदर सुवल के सामने अपने हृदय की जो भावना है उस अपने हृदय की भावना का निरूपण करते हैं कि आहा प्रिया के नेत्र ऐसे लग रहे थे जैसे दो खंजन पक्षी जो हैं वो खंजन पक्षी ही हो रहे हों क्रीड़ा कर रहे हो आज मेरे हृदय को श्री राधिका ने जीत लिया है जीत लिया है किमि महा वस्तु इत हम संभ्रांत मूढ़े बोले अरे भैया मैं उस स्वरूप के अनुरूप किसी सुंदर वस्तु की कल्पना कर ही नहीं सकता हूं जिसको बिंब विधान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके कोई भी वस्तु पहले मन के ऊपर प्रभाव डालती है उसका दर्शन किया जाता है स्थूल वस्तु का किसी बिंब का दर्शन किया जाता है स्थूल बिंब का दर्शन किया जाता है वो हृदय के ऊपर प्रभाव डालती है हृदय के ऊपर प्रभाव डालने पर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसको कहीं प्रस्तुत करने के लिए बिंब ढूंढने का प्रयास किया जाता है इमेजेस ढूंढने का प्रयास किया जाता है इमेज ढूंढने के पश्चात उनको कहीं मधुर वाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो कला पक्ष आता है उस कला पक्ष के बीच में कहीं सिद्धांत और दार्शनिक जो संबंध है वो दार्शनिक संबंध एक हृदय के भीतर जो आनंद की स्फूर्ति है उस आनंद की स्फूर्ति के प्रभाव का वर्णन किया जाता है और प्रभाव के माध्यम से वह कहीं फिर शरीर की चेष्टाओं के माध्यम से वह प्रकट होता है तो किसी वस्तु का अपना स्थूल रूप फिर उस वस्तु ने हृदय के ऊपर जो प्रभाव डाला उस प्रभाव का वर्णन फिर प्रभाव के बाद में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करने के लिए जो बिंब हैं उन बिंबों का चयन तो बिंब विधान बिंब विधान के बाद में उनमें छिपा हुआ जो दार्शनिक सिद्धांत है वो दार्शनिक सिद्धांत विचारधारा उस विचारधारा की अभिव्यक्ति और विचारधारा की अभिव्यक्ति के बाद में फिर उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति और उस कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ फिर प्रस्तुतिकरण का जो स्वरूप है माने बॉडी लैंग्वेज ये छ चीज मिलकर के तब मधुर काव्य के रूप में काव्य की प्रस्तुति के रूप में प्रकट हो रही हैं तो श्री राधिका के रूप का शाम सुंदर दर्शन कर रहे हैं एक इस स्वरूप है स्वरूप के बाद में स्वरूप का हृदय के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उस प्रभाव उस प्रभाव को कहीं अभिव्यक्त करने के लिए कहीं बिंब उनको खोजा गया बिंब विधान बिंब विधान खोजने के बाद में उसके भीतर जो शुद्ध प्रीति विराजमान है जिसमें काम का कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है वो दार्शनिक सिद्धांत रसात्मक जो सिद्धांत हैं उस रसात्मक सिद्धांत विचार पक्ष उस विचार पक्ष का निरूपण फिर कला पक्ष का निरूपण और फिर उसकी अभिव्यक्ति में श्री श्यामचंदर की अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है अपने भाषा अंग की जो भाषा है वो अंग की भाषा भी मधुर रूप से प्रकट हो रही है इस प्रकार संपूर्ण वस्तु परम परम मधुर रूप में श्यामचंदर ने जिस समय प्रकट की है उस समय श्री सुवल मौका देखकर के श्री श्यामचंदर से कह रहे हैं के अगारिनकी सब लोग प्रशंसा करते हैं वे श्री राधिका ही हैं जिनके विषय में तुम चर्चा कर रहे हो उन श्री राधिका की महिमा का क्या निरूपण किया जाए तुम्हारा दर्शन करके वे धैर्यहीना होकर के वे हमें व्याकुल हैं हे मित्र जितनी भी सखी हैं वे सखीगण श्री राधिका से कह रही थीं कि हे कोमलांगी देखो श्याम सुंदर तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं श्री किशोर जी कह रही हैं प्यारे कहाँ हैं कहाँ हैं ऐसे व्याकुल हो रही हैं उस समय जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण श्री राधिका को धैर्य प्रदान करती हुई सजाती हुई विराजमान हो रही हैं श्री कृष्ण इस तरह आपस में चर्चा कर रहे हैं इतने में ही कृष्ण के द्वारा कृष्ण के पास में श्री इंदुप्रभाजी वे संकेत सुवल के द्वारा संकेत भिजवाती हैं और सुवल उस समय कह रहे हैं कि हे श्री श्याम सुंदर इस समय आप श्री प्रिया के पास में जल्दी पधारो वे उत्सुक होकर के विराजमान हैं इधर श्री कस्तूरी मंजरी और श्री तुलसी मंजरी ये दोनों की दोनों नंद भवन में जब श्याम के लिए राधा रानी की सामग्री लेकर के जो आई थी शित्रषि मंजिरी जी और कस्तूरी मंजिरी जी ये दोनों सामग्री लेकर के आई श्याम ने जब भोजन करके श्याम अपनी शैया भवन में पधारे उस समय श्री यशोदा जी बोली कि अरे रोहिणी तुम कुलशी को और कस्तूरी को इन दोनों को भोजन तो करा दो उस समय श्री रोहिणी जी कह रही हैं कि यशोदा मैंने इनसे कहा परंतु ये भोजन नहीं करेंगी क्योंकि इनका नियम है कि जब तक श्री राधिका भोजन नहीं कर लें तब तक भोजन की बात तो दूर ये जल भी पान नहीं करेंगी इसलिए मेरे आग्रह करने पर भी ये यहां भोजन नहीं करेंगी श्री राधिका को भोजन करा करके ही ये विराजमान होंगी ऐसे श्री तुलसी मंजरी जी और श्री कस्तूरी मंजरी जी दोनों की दोनों उस समय पधारी श्री यशोदा ने इन दोनों को विदा किया कि जाओ जाओ श्री राधिका को भोजन कराओ तुम और उस समय सुंदर सामग्री वो स्नेह के कारण श्री यशोदा ने राधिका के लिए भिजवाई है ये कुछ सामग्री श्याम सुंदर का जो फैलालव संपर्क है उसको लेकर के डब्बे में ही वापस गए और श्री राधिका को भोजन कराएंगे तब भोजन करेंगे श्री कस्तूरी मंजरी वे अपूर्व रूप से यहां विराजमान हैं अपूर्व शोभा जो है उसको प्राप्त कर रही हैं श्री कृष्णदास कविराज कस्तूरी मंजरी होकर के विराजमान हैं और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये रथ मंजरी और तुलसी मंजरी होकर के विराजमान हैं नुकुंज लीला में यही कस्तूरी मंजरी और रथ मंजरी हैं गौर लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये दोनों विराजमान हैं ऐसे इनको ये दोनों लौट करके आए हैं ततो धनिष्ठा हरिमुक्त शेषम सत्य मनातम निधा दद तुलस्य तत्मुट संपुटे न्याला आल आलम्बया दत्तम स्फुटम स्या उस समय सुंदर जो कठोरदान है कठोरदान में धनिष्ठा जी ने छपा करके श्री श्याम सुंदर के प्रसाद को उस समय रख दिया है और तुलसी जी को प्रदान किया है तुलसी मंजरी उस प्रसाद को लेकर के आप पधारी हैं इधर श्री धनिष्ठा ने केवल कुंज के संकेत की बात श्री राधिका के पास में भिजवा है कि श्री श्याम केल कुंज में पधारेंगे श्री राधिका भी वहाँ पधार है इधर श्री यशोदा जी सात पढ़कर के साथ में उस समय भोजन करने के लिए आनंदपूर्वक विराजमान हुई हैं श्री नंद बाबा आप सभा मंडप में आए हैं और सभा मंडप में वहां पर विभिन्न जो श्रेणी वाले हैं वे लोग भी बाबा का दर्शन कर रहे हैं तो तेली तमोली जितने भी कुम्हार इत्यादि ये सब भी दूर बैठे हुए हैं ब्राह्मणगण उस समय वेद का पाठ कर रहे हैं सूत ये पुराणों के चरित्र का गायन कर रहे हैं मागध ये बाबा के पूर्वजों के चरित्र को कहीं सुना रहे हैं वंशावली का गायन करते हुए विराजमान हैं नर्तक नृत्य कर रहे हैं गायक बंदीजन स्तुति करते हुए विराजमान तो सूत मागत बंदीजन ये सब बाबा की स्तुति करते हुए विराजमान हों गीत हास्य नृत्य जो विदूषक हैं बे अनेक प्रकार से हंसाने का प्रयास कर रहे हैं अद्भुत अद्भुत चेष्टा करते हुए हंसाते हुए विराजमान हो रहे हैं तो श्रेणी मुख्य लोक विप्र गोप वृंद विद्याघ बैर तोषण तरंगण श्रेणी मुख्य जितने भी तेली तमोली इत्यादि हैं वे सब बाबा के सामने अपने अपने गुणों का गायन कर रहे हैं अपनी अपनी वस्तु उनका उनको बाबा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी कलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं सब कृष्ण का दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं श्री नंद महाराज विचार कर रहे हैं कि कन्हैया सोए गो दिखे, थक गयो हो सो रो पंत प्रजा अत्यंत अत्यंत उत्कंठित है उस समय श्वेत सतश्रम भरात बेताशनोसरु नंद भाव कहने अरे सोर्यो तो सौंदो परंतु तो सारी प्रजा की उत्कंठा देख करके श्री श्याम सुंदर आप उस समय सबको दर्शन देने के लिए वृजराज कुमार पढ़ा रहे आज श्याम सुंदर का जैसे ही आगमन हुआ स्वान्ताम बुधि नेत्र चकोर वृंदम रोमोशीष कैव कई रिम समल घोष करतायानम सभोदयाद्राउ उदित हरिंद्रु उस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे सबके नेत्र चकोर उनको किसी चंद्रमा ने ही आनंदित कर दिया है ऐसे हरि रूपी चंद्रमा उस समय सभा के बीच में उदित हुए हैं ब्राह्मण गुरुजन इनको श्री कृष्ण ने प्रणाम किया कृष्ण को आया हुआ दे करके सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं सारी पूर्जा उठकर के खड़ी होकर के श्री कृष्ण का स्वागत कर रही है श्री ब्रिजराज ने उससे समय आदेश दिया तो ब्रिजेन्द्रित क्षक्ता लोका नुत् चाल नहीं कोलावार्यता यथास्थानम निवेश श्री ब्रजराज के कहने पर जो छड़ीदार था उस छड़ीदार ने अपनी छड़ी ऊंची करके सबसे कहा है, बैठ जाओ बैठ जाओ कोई खड़ा नहीं होगा सब बैठ जाओ बैठ जाओ ऐसे कह करके सबको यथास्थान बैठाया है हाथ ऊंची करके और सबसे कह रहे हैं कोई स्वर नहीं करेगा शांत होकर के सब बैठो अपने अपने स्थान पर उस समय सब छड़ीदार के कहने पर छड़ीदार जी के कहने पर सब आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं विभिन्न चौसठ कलाओं में प्रवीण जो लोग हैं वे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं उस समय छालिया नृत्य में अन्य लाश्यम तांडव परे नृसिह रामचरित रूप का भी नयन परे कोई थाली पर खड़ा होकर के नृत्य कर रहा है कोई अपनी उंगली के ऊपर थाली को नचाता हुआ सुशोभित हो रहा है कोई लाश्य नृत्य कर रहा है स्त्रियों का जो नृत्य है उसको लाश्य नृत्य कहते हैं पुरुष का जो नृत्य है जिसमें दम खम विशेष रूप से प्रकट किया जाए उसका नाम तांडव तो कोई तांडव कोई लाश्य नृत्य करते हुए विराजमान कोई अपूर्व से नृत्य करते हुए विराजमान नृत्य और नृत्य इन दो में अंतर जहां पर भावानुकरणम नृत्यम जहां भाव का अनुकरण हो उसका नाम है नृत्य जहां पर नृत्यम ताल लयाश्रयम जहां ताल और लय इनका प्रदर्शन हो उसका नाम है नृत्य तो कभी तो ताल और लय का प्रदर्शन करते हुए अपनी दमखम और संगीत कला नृत्य कला उसको प्रकट किया जा रहा है और कभी भावा भावाभिनय करते हुए भी कोई नृत्यकार विराजमान हो रहा है कभी कोई नृत्यकार एकाभिनय करते हुए नृसिंग रामचरित्र आदि का रूपक प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत हो रहा है मोनो एक्टिंग करते हुए कहीं विराजमान हो रहा है कभी कोई मुखौटा इत्यादि धारण करके नृसिंग राम इनके विभिन्न चरित्रों का अनुकरण करते हुए वहां अपनी कला को प्रस्तुत कर रहा है विद्याम वैश्य नटी मन्दे सूत्र संचारिका परे कोई बंशी बजाने की जो विद्या है उसको प्रकट कर रहा है कोई सूत्र संचारिका मन कठपुतली उनके डांस को दिखा रहा है कठपुतली के नृत्य इनको दिखा रहा है नानेंद जालान जालान्यपरे कोई जादू दिखाते हुए इंद्रजाल उनको दिखा रहा है ऐसे सब कन्हैया का मनोरंजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं कभी कोई पुराणों के चरित्र को श्रवण करा रहा है पुराणों के विभिन्न गीत उनको कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको सुंदर एक तारा लेकर के उनके द्वारा जो गायन है उस गायन को विभिन्न प्रकार की जो लोक शैली उन लोक शैली के गायन को प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रहा है तेभ्यो भ्यो ब्रेशाद सभा सदो दद श्री नंद महाराज ने इन गायक वादक इनको बहुत से वस्त्र आभूषण इन सबों को प्रदान किया है और इन्होंने औपचारिक रूप में उस समय उन आभूषणों को ग्रहण किया तत्वता लोभ के कारण इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर रहे हैं बाबा का प्रसाद है कन्हैया का प्रसाद है ये विचार करके ही ये उन सब आभूषण इत्यादि को ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री यशोदा जी ने उस समय अनेक अनेक बार अपने सेवकों को भेजा कहीं दूर से इशारे में यशोदा बुला रही हैं आजा आजा कन्हैया दूर से ही अपनी तिदरी से ही खड़े होकर के सभा में तो नहीं आई हैं वहाँ से इशारा कर रही हैं माँ के आदेश को सुन करके श्री श्याम सुंदर उस समय उठे हैं रक्तक ने कान में आकर के कहा बाबा को प्रणाम किया और बाबा को प्रणाम करके बाबा से कह रहे हैं कि मैया लाला को बुला रही हैं। जब ये कहा तो बाबा ने भी अनुमति करके बेटा जाओ जाओ सो सो सो चल ये गाने वाले तो रात तक गाते रहेंगे एक बजे तक तुम कब तक जाओगे जाओ तुम सो ऐसा कहकर के कन्हैया श्री बलदाऊ जी पहले ही चले गए कन्हैया को भी भेजा है श्री यशोदा जी रोहिणी जी रामकृष्ण और मधुमंगल इन तीनों को अपने अपने शयन घर में ले गई हैं मधुमंगल भी वहीं शयन करें कन्हैया के साथ में ही तो सब सखागण ये सखागण अपने अपने भवन को गए इधर रामकृष्ण इनको श्री रोहिणी जी श्री यशोदा जी ले गई हैं और अलग अलग सैया पर अपने अपने भवन में इनको शयन कराया है अथागत तुलसी तदनम सक्षयी समस्तम समदर्शियत सा इधर कठोरदान में सुंदर श्री रात श्याम सुंदर का जो फेला संपृक्त प्रसाद उस प्रसाद को फिलाल जो लेकर के पधारी हैं उस सुंदर श्याम सुंदर के अधामृत से संपृक्त जो प्रसाद यश उनको लेकर के गई उस समय श्री तुलसी मंजिली जी ने श्री राधा रानी को प्रसाद प्रदान किया है श्याम सुंदर का फिलहाल प्रदान किया उसकी बड़ी उत्कंठा प्यारे के अधरात को पान करने की बड़ी उत्कंठा आज उसे ग्रहण करके श्री राधिका ने किंचित किंचित प्रसाद जितनी भी अन्य सखीगण हैं उन सखीगणों को भी श्री श्याम सुंदर के प्रसाद को उस समय बांटा है <laughs> रूपमंजरी नीति तुलसिया भोजनालय सखी वृंद राधा पृथक पात्री जी ने उस समय विभिन्न भोजन की तैयारी उनको किया है और भोजन की तैयारी करके जो नंद रानी ने भी जो सामग्री भिजवाई है उस सामग्री को भी विशेष आग्रह के साथ में सबको बताते हुए कि नंद रानी ने यह सामग्री भिजवाई है उन विभिन्न पात्रों में उस सामग्री को परोसा है कि यह सामग्री वहां से आई है ये सामग्री वहां से आई है, है ऐसे श्री राधिका को साधी सामग्री सब सखियों को सादी सामग्री परोसी गई है साहसास्ते गृह सुप्ता श्रांतारंद परिक्रमात् तत्र देयन्नम सा दिनम सतेमनम विशाखा कह रही हैं कि श्री राधिका इस समय थक गई हैं श्री राधिका को मैं वहीं उनके शय्या भवन में ही ले जाऊं वहां पर ही भोजन प्रदान कर दूंगी ऐसा कह कर के कभी श्री राधिका सब सखियों के साथ में भोजन करें कभी अपने शैया भवन में ही अकेले भोजन करती हुई विराजमान हों ये कभी कभी सेवा की पद्धति में द्वितीय भोग के रूप में ये जैसे श्री राधिका द्वितीय भोग का रोकती हुई विराजमान हो रही हैं तो दोनों पद्धति एक बार युगल सरकार साथ-साथ हैं तब तो सात ही भोजन करेंगे यदि अलग अलग भवन में हैं तो वहाँ पर श्री राधिका अलग श्री शाम सुंदर अलग द्वितीय भोजन जो है वो द्वितीय भोजन करते हुए भी विराजमान हो और वहाँ भोग की भी पद्धति ये है कि उसमें द्वितीय बार भी समर्पण करते हुए विराजमान हो द्वितीय द्वितीय भोग जो है वो भी समर्पित किया जाएगा तो पुनः श्री जो भोग की थाली है उसके चारों ओर ही जल फेरा करके श्री राधाए नमः ऐसा कह कर के पुनः जो भोग है वो भोग श्री राधा को भी जैसे समर्पित किया जाए तो ये दोनों पद्धति जो है वो दोनों पद्धति विराजमान कभी कभी सा साथ साथ सह भोजन करते हुए श्री प्रियालाल नुकुंज मंदिर में विराजमान हैं यदि अपने अपने भवन में हैं तो कहीं द्वितीय भोग वो भी समर्पित करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री राधिका आनंदपूर्वक उस समय प्रसाद ग्रहण कर रही हैं भोजन कर रही हैं और भोजन कह रही हैं कि अरी सखी अमृत को भी निंदित करने वाला ये जो प्रसाद है इसको तू भोजन कर भोजन कर तो ताभ्यम परे विवेशान्नम तुलस्या मंजरी स्नेह मोहिनी यदत् देवताभ्यो मृतम क्रमा जैसे मोहिनी जी ने देवताओं को अमृत पान कराया इसी प्रकार श्री जितनी भी सखीगण हैं उन सबों को श्री राधिका ने भी कृपा करके कुछ कुछ अन्य जो प्रसाद है वो प्रसाद सबको बाँट करके समर्पित किया है उनको भी सुंदर वस्तु जो है वो प्रदान किए हैं इसमें अद्भुतता माधुर्य विराजमान हैं सखियों के साथ में आनंद पूर्वक भोजन करके श्री सखियों ने जो तांबूल समर्पित किया उस तांबूल को श्री राधारानी आप ग्रहण कर रही हैं और ग्रहण करके दासी भी सेव सास्त्रता केशु विशेष रूहू श्री सखियों के साथ में सेवित होकर के श्री राधिका उस समय पलंग के ऊपर आकर के कुछ देर विश्राम करने के लिए विराजमान हुई श्री जी ने और रूपमंजनी जी ने श्री राधिका जो हैं उनके शेष जो सामग्री है जो भोजन पात्र है उस भोजन पात्र को उस समय उठाया है और उनको ग्रहण करते हुई श्री तुलसी जी और श्री रूप मंजिली जी ये दोनों की दोनों आनंदपूर्वक विराजमान हैं सब अपने अपने भोजन की रुचि आनंदपूर्वक अनुभव कर रही हैं इधर अथात्र घोषेश सुतस सवित्रम स्व श्वा स्वग्राम गतायाम क्षम च विश्रम्भे बहे स्वदासप्य गेहात् शयनाथ उदस्थात इधर श्री यशोदा जी ने कन्हैया को ले जाकर के शयन कराया ओढ़ाया दासगणों को कमरे के बाहर भेजा कि आप चलो यहाँ से साफ बाहर दासगण सब बाहर हो गए श्री किसी दास दास को दरवाजे के ऊपर बैठा गई कि कोई भी कन्हैया को जगाए नहीं दासगण दासगण जब बाहर चले गए हैं श्री कृष्ण थोड़ी देर में उठे और आपने पूर्व दिशा की जो खिड़की खोली सोई चंद्रमा को उदित होता हुआ देखा तदोद राज मुखम प्राच्य विलम्बन नवे संतमयी सचर श्री नाम उद्घात शुचुम्बृज प्रिय प्रिया दीर्घ दर्शन श्री श्याम चुंद ने तदोद राज उदगात उस समय चंद्रमा उदय हुआ आया तात्पर्य है कि यदि श्री युगल सरकार को शुक्लाभिसार करने की अभिलाषा हो भले अमावस्या की रात्रि है उस समय भी चंद्रमा उदय हो जाएगा तदा शब्द यदा शब्द का अध्याहार करने वाला है तो यदा रंतुम मनस्क्रे तद उर्राज जैसे ही रमण करने की अभिलाषा की वैसे ही उद्राज चंद्रमा वे उदय हुआ हैं। तो लीला के अधीन यहां काल है काल के अधीन लीला नहीं है जो अभिलाषा श्याम सुंदर के हृदय में उत्पन्न हो सखियों के हृदय में उत्पन्न हो वैसी ही काल वही ऋतु ठीक समय पर उदय हो जाती है तो यहां पर सब ऋतुएं सेवा करने के लिए तैयार सब काल निरंतर निरंतर सेवा करने के लिए चले आए हैं अनाछन्नम हित्वा शितम घोष वसते बसते द्वारम संभावित विविध लोका गमनगम सुखम पश्चात श्रुतिया बिटप वृतिया विचार येत्थम गंतुम पदयुगम धात यदि सपुरा श्री श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि गो बस्ती का जो मुख्य द्वार है वो इस समय खुला हुआ है चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर छा रहा है इसलिए मैं मुख्य द्वार से न जाकर के पक्ष द्वार से ही श्री प्रिया के पास में जाता हूँ ऐसे मन में विचार करके आप उठे सुंदर श्रृंगार आपने धारण किया है और सुंदर श्रृंगार धारण करके माने श्वेत सूथन उसके ऊपर सुंदर आपने नूपुर हीरा के धारण किए हैं चरणों में सुंदर अलग तक श्याम सुंदर के भी शोभा शोभित हो रहा है श्याम सुंदर भी अलता धारण करें प्रिया जी भी अलता धारण करें तो श्याम सुंदर के श्री चरण में भी जहां सुंदर अलता सुशोभित हो रहा है सुंदर क्षीर्ण कटे उसके ऊपर आपने सुंदर काचनी धारण की है उसके ऊपर सुंदर कोंधनी न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है कंठ में कंठश्री धारण की हैं उसके ऊपर चढ़ाव उतार के थागदार जो हार हैं उनको धारण किया कंठ के बीच में कौस्तु मणि उनकी अपूर्व शोभा प्राप्त हो रही है कौस्तु मणि को धारण किया है वैकक्षी की जो माला हैं आरी वो न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही हैं श्रीहस्त में आपने पहुँची धारण की उनके पीछे सुंदर बंद मगर के मोहड़े के उनको धारण किया है आगे नाहर के मोड़े के सुंदर जो करूला हैं उन कड़ूलाओं को धारण किया हाथ में आरसी अंगुरियाओं में सुंदर अंगूठी उनको धारण करके कान में सुंदर मकराकृत कुंडल न्यारी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं चंचल आपके आधार नासका में गजमुक्ता न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है प्रिया के अधर पान करने की जो अभिलाषा वही गजमुक्ता होकर के विराजमान है सुंदर चंचल जो भौह हैं वो चंचल भों अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही हैं कजरारे अन्यारे रत्नारे आपके नेत्र हैं सुंदर टेढ़ी पाघ बाई और झुकी हुई उस पाक के ऊपर सुंदर दुमाला न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है दुमाला धारण करके एक और शीश फूल सुंदर कर्ण फूल इनको धारण करके अलकावली बिथोर कर झुककर झूमकर कपोलों के ऊपर न्यारी आ रही है श्री कृष्ण की अपूर्व शोभा सुंदर आपने कमर में कटपेच कटपटका उनको धारण किया है दाहिनी ओर सुंदर बंशी उनको खुरसा है कुंज गली में हो केसर क्यारी में हो यमुना तट के निकट वे नागर नटी मट पर जो थे ही करके ठाड़े हुए हैं रास करने के लिए श्री कृष्ण की उस रूप माधुरी का उस समय श्री वरांगी जी श्री राधिका के सामने वर्णन कर रही हैं वारंगी जी आई हैं और वारांगी जी श्री राधा के सामने उस शोभा का वर्णन कर रही हैं कि अरि सखी सखी है श्याम सुंदर की उस शोभा का तेरे सामने क्या वर्णन करूं रूप माधुरी का वर्णन कर रही है क्या महेंद्र मणिमंडली मद विडम्ब देहा वृजेन्द्र कुलचंद्रमा स्फुतोप नव्यो युवा सखी पतिव्रता निकर नीव वर्धांग गल छिदा करण कौतुकी जय वंशी ध्वनि श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि की, की जय हो जय हो वे श्री श्याम सुंदर सर्वोर्ध रूप में विराजमान हैं महेंद्र मणिमंडली मद विडम्ब देहा दुति नीलमणि के शोभा को भी जिनके श्रीअंग की द्युति पराजित कर देने वाली है ब्रजेंद्र कुल चंद्रमा भी नव युवक हो करके पूर्ण कईोर में विराजमान हैं स्थिर पतिब्रता जो स्थिर हैं उनको भी जिनका रूप माधुर्य वेणु माधुर्य बरबस आकर्षित कर लेने वाला है ऐसे कौत की भी श्री श्याम सुंदर आज वैशी निनाद रूपी छनी से पातिम्य रूपी जो पर्वत उसको भी तोड़ देने वाले हो करके विराजमान हैं ऐसा वो वंशी ध्वनि रूपी छैनी चल रही है और जो गोपिकागणों के पातिवृत्ति रूपी पर्वत को भी खंडित करती हुई विराजमान हो रही है ऐसी वंशी की जय हो जय हो इंद्र माने दर्पण दर्पण द्रोह दोहन महा पर सर्पाह जिनकी अंगकांति इंद्र नीलपाणी उनके दर्प को भी खंडित कर देने वाली है जिनका अंगकांति करोड़ों चंद्रमा के मधुरमा को भी फीकी कर देने वाली है जिनके केश मेदरो मृतरह केश केशकलाप स्निग्ध श्याम रंग के जिनके केश अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मुखार चंद्रमा के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाला है विविध श्रृंगार उनको धारण करके शामचंद्र विराजमान हैं, भोए अपू रूप से विराजमान हो रही हैं, नासका वह तिल पुष्प के समान जिनकी नासका है कानों में मकराकृत कुंडल वे अपूर्व रूप से हिल रहे हैं जिनकी चिलक कपोल के ऊपर पड़ रही है पृथ्विंब कपोल के ऊपर पड़ता हुआ विराजमान हो रहा है मन का पृथ्वींब श्याम सुंदर जिसमें हंसते हैं उसमें समय दंतावली वह कपोल के ऊपर न्यारी फैलती हुई दंतावली की कांति कपोल के ऊपर फैलती हुई विराजमान हो रही है वे श्री श्याम सुंदर उनकी चुबक की शोभा अपूर्व अद्भुत है जहां सुंदर हीरा अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है अरिशी श्याम सुंदर आननोदर महो मधुरीमणाम काचिदुद्य दिव दिव्य दिव्य गरिमणाम पद्मगर्भ भवन्य दला भाति तस् रसना ऋण शोभा दिव्य गर्मा से युक्त उनका मुखमंडल अनवचनीय शोभा चारों ओर प्रकट हो रही है फिर प्रभाव विष्णु होकर के शाम सुंदर पधार रहे हैं उनकी शोभा का दर्शन कर श्री कृष्ण की भुजाएं मानो कोई हाथी के समान उनकी भुजाएं हैं ऐसे परम बलिष्ठ उनकी भुजाएं सुंदर आजान लंबित विभुजाएं जो अपूर्ण रूप से जो नृत्य की विभिन्न भंगिमाएं हैं उनको प्रकट करती हुई विराजमान हैं और श्री श्याम सुंदर के रूप माधुरी का जब सखी वर्णन करती हैं तो सखी के उन वचनों को सुनकर के श्री राधिका अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जा रही हैं सखी कह रही है अंकुश ध्वज सरोज देई लक्ष्म परम लक्ष्मी लक्ष्म श्री श्याम सुंदर के चरण उनकी शोभा अद्भुत है जहां ध्वज वज्र अंकुश यव इनके चरण चिन्ह अपूर् से पृथ्वी के ऊपर अंकित होते हुए विराजमान हो रहे हैं उनकी दृष्टि रमणियों के लिए आकर्षण करने का अपूर्व प्रकार होकर के विराजमान है आज नेत्र रूपी मछली उनको फंसाने के लिए जैसे अलकावली जो आ रही है तो गोपियों के नेत्र को फंसाने के लिए अलकावली मानो किसी मत्स्य बंधनी के समान है मछली को पकड़ने के कांटे के समान हैं वो अलकावली जो कपोल के ऊपर आ रही है वो गोपियों के नेत्र रूपी मछली को बरबस अपने बशीभूत कर लेने वाली हो करके विराजमान है ऐसे जिसमें शोभा का वर्णन किया उस समय जितनी भी गोपी हैं वे सब व्याकुल कर रही हैं व्याकुल होकर के कह रही हैं कि माम धवो यद निहंत न्यांत निहंताम बांधवो यद जहात हीताम साधवो यदि हसंत हस्यताम माधव स्वयं उरीकृतो मया कि अरे यदि अति गोप मेरे ऊपर नाराज हो तो होने दे बंधुगण यदि मेरा त्याग करे तो करने दे साधुजन मेरे ऊपर हंसे तो हंसने दे आज माधव को मैंने स्वीकार कर लिया है स्वीकार कर लिया है ऐसे अपने अपूर्व उत्कंठा उस उत्कंठा को श्री प्रिया धारण करती हुई विराजमान है यह श्री श्याम सुंदर बार बार बंशी बजा करके मेरे चित्त को आकर्षित कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर ने यमुना तट पर जाकर के अधर पर धर के उस समय बंशी बजाई जग कलम बाम दिशा मनोहरम ककार का लकार बाम माने ईकार मन माने चंद्रबिंदु और उसका नाथ इस प्रकार पंच अंगों से युक्त जो वेणुनाद उस वेणुनाद का श्रवण करके श्री श्याम सुंदर जब प्रियाओं का नाम लेकर के गायन कर रहे हैं उस समय जगह कलम बाम दशा मनोहरम यह वेणुनाद वो है जिसको सुनकर केवल बाम बामदृक जो गोपी गण है उनका चित्त तो हरण हुआ अन्यों का चित्त हरण नहीं हुआ है केवल बाम दिशा है सर्वभूत मनोहर और ये जो राष के समय जो वेणुनाथ किया है ये वेणुनाद केवल बाम दिशा मनोहरम गोपियों के चित्त को ही केवल आकर्षित करने वाला है अन्य गोप उस वेणुनाथ को सुन भी रहे हैं पंत प्रभावित नहीं हो रहे हैं मन में विचार कर रहा है कोई बजा रहा होगा यह कृष्ण का वेणुनाद है यह निर्धारण नहीं है इसीलिए कोई भी गोप नहीं श्यामचंद श्री गोपीका जो हैं वे ही उस वेणुनाथ को श्रवण करके उस समय आई हैं भुजंग संग दमना हैमनाश्वरो बीड़ा साध्वी गर्व टटमंडलीश धावती आह ये मुरली की ध्वनि का दर्शन कर दर्शन कर एश भुजंग संग दमना संगे विहंगेश्वर ये मुरली नाद नहीं है यह भयंकर सर्पों को भी वशीभूत करने वाला गरुण है जैसे गरुण सर्पों को बशीभूत कर लेते हैं ऐसे गोपियों के धैर्य स्थिर रूपी जो सर्प उन सर्प को बशीभूत करने वाला उनको पराजित कर देने वाला ये वेणुनार नामो व्यंगेश्वर गरुण है जैसे गरुण के आगे सर्प नहीं टिकते इसी प्रकार गोपियों का धैर्य कृष्ण के वेणुनाद के आगे नहीं टिकता है बीड़ा व्याध धोराम विधुनन विधौ रूपी जो व्याधु व्याधि है उसको दूर करने के लिए ये वेणुनाद धन्वंतरी के समान हैं जैसे धन्वंतरी भगवान की औषधि किसी भी रोग को दूर करने में समर्थ है ऐसे ही ब्रीड़ा व्याधि उसको दूर करने के लिए लज्जा रूपी व्याधि को दूर करने में यह धन्वंतरी होकर के वेणुनाद है और साध्वी गणों का मान और गर्व रूपी जो समुद्र है उसको पान करने के लिए यह वेणुनाद मानो अगस्त ऋषि है जैसे अगस्त ऋषि संपूर्ण समुद्र को एक चुल्लू में पी गए ऐसे ही गोपियों का सारा लज्जा विवेक धैर्य रूपी समुद्र उसको ये बेड़ूनाद एक चिल्लू में पान कर लेने वाला है आहा चल सखी चल जल्दी चल कालिंदी तटमंडलीश मुरली टूंडा धावती कालंदी के किनारे से ये मुरली की अपूर्व ध्वनि प्रकट हो रही है प्रकट हो रही है चल सखी प्यारे के पास में अभिसार कर अभिसार कर श्री कृष्ण प्रेम ही तेरे मार्ग का प्रदर्शन कर देगा तुझे मार्ग बताने की जरूरत नहीं है कृष्ण प्रेम अपने आप ही तुझे श्याम सुंदर के पास में पहुंचा देगा इसलिए किस रास्ते से जाऊं कौन सा रास्ता है कौन सी गली है यह भी ढूंढने की तुझे आवश्यकता नहीं है कंदर रूपी योद्धा दोनों ओर से तेरी रक्षा करते हुए चलेंगे तुझे विलंब नहीं होगा इतने में विश्व विशाखा जी कह रही हैं कि अरी सखी इंदुंद मंडल प्रथाय वृंदाटवे चंद्र काम देख पूर्ण चंद्र वृंदावन में उदय हो रहा है ब्रजराज तेरे मार्ग ब्रजराज कुमार तेरे मार्ग को देख रहे हैं अरी सखी जल्दी से तू शुक्ला सार का स्वरूप धारण करके श्वेत साड़ी धारण करके जल्दी से तैयार हो ऐसा कह कर के श्री सखीगण श्री राधिका को अपूर्व रूप से सजा रही हैं श्वेत सुंदर लहंगा जरी का जिसमें सुंदर कोर शोभा को प्राप्त हो रही है जरदारी की अपूर्व साड़ी श्वेत उसको धारण की चरणों में सुंदर नूपुर बजते हुए श्री प्रिया ने धारण किए हैं अलता की अपूर्व शोभा चरण जो हैं उनमें अपूर्व रूप से जितने भी चिन्ह हैं उन्नीस छत्रासित ध्वज बल्य पुष्पवल्यम जितने भी चिन्ह हैं वे राधिका के श्री चरणारिंद में विराजमान हैं कटी के ऊपर सुंदर कोथनी धारण कर रही है जो अपूर्व रूप से श्रोण भाग के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर नाभि आवर्त रूप में विराजमान जिसके ऊपर त्रिबली अपूर्व रूप से विराजमान हैं कंठ में सुंदर कंठश्री धारण की है सुंदर जो समतक मणि उस समन्तक मणि को श्री प्रिया अपने कंठ में धारण किए हुए विराजमान हो रही हैं श्याम सुंदर के कंठ में जैसे कौस्तुभ मणि ऐसे शिव प्रिया जी के कंठ में सुंदर सेमंतक मणि वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है मणाल नाल जैसी सुंदर भुजाएं जहाँ श्रीहस्त में सुंदर पहुँचे सुंदर वलय इनको धारण किए हुए हैं भुजाओं में सुंदर बाजूबंद सुशोभित तो हो रहे हैं उत्तुंग बक्षस्थल के ऊपर सुंदर हार जहाँ न्यारे झोटा खाते हुए चले जा रहे हैं श्री मुख जहाँ पर कंपित अधर सुंदर चुबुक नासका जो है वो तिल पुष्प के समान शोभा को प्राप्त हो रही है कजरारे अन्यारे नयन श्री प्रिया के विराजमान सुंदर मस्तक के ऊपर शिव बिंदु सिंदूर बिंदु श्याम बिंदु बुनियादी शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर शीश फूल धारण कर रखा जिसके ऊपर एक का जो आँख है अंक वह चंद्रका के रूप में विराजमान हैं अलकावली झुककर कपोल के ऊपर न्यारी सुशोभित हो रही हैं कानों में कृष्ण गुणगान श्रवण करने की उत्कंठा ही कान का आभूषण बन करके कान के ऊपर विराजमान हो रही है जहाँ प्यारे के अधर के गंध को प्राप्त करने की अभिलाषा ही नासका में सुंदर नथ बन करके गजमुक्ता बनकर के विराजमान हो रही है जहां कौटुल्य रूपी सुंदर कज्जल नैनो में न्यारा सुशोभित हो रहा है राग रूपी ही जहां पान अध में पीक के रूप में सुशोभित हो रहे हैं सुंदर बंदनी मस्तक के ऊपर धारण करके है सुंदर बेणी माथे के ऊपर न्यारी सुशोभित हो रही है उत्तरी ओरना जो हैं उनकी फौरन अद्भुत श्री सखी का श्रीहस्त ग्रहण करके विशाखा के साथ में वार्तालाप करती हुई श्री राधिका पधार रही हैं कभी कभी कदाचित मत्सित बदना सा मृगमयी कभी जब कृष्णाभिसार का स्वरूप है उस कृष्णाभसार का स्वरूप में श्याम नीली जो साड़ी है उसको धारण करके मृदमध तिलक उनको कस्तूरी का तिलक धारण करके कस्तूरी की ही अलकावली अलकों में अगुर उनकी अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है नील माला को धारण करके श्री प्रिया निर्बाध रूप से अभिसार करती हुई विराजमान हो रही हैं श्री गीत गोविंद में वो श्यामाभसार का, का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया कि कदाचित मत्स्या असित वनाशा मृगमदयी विलुप्तांगी काला गुर चित्रोत्पल को लई कस्तूरी का अपूर्व श्री अंग में लेपन करते हुए अपनी अंग कांति को छपाते हुए श्रीप्रिया उस समय आनंदपूर्वक शीघ्र शीघ्रता के द्वारा श्रृंगार धारण करके आप पधार रही हैं सखी के श्रीहस्त को ग्रहण कर रखा है चांदनी में चांदनी के रंग में ही जिनके अंग की कांति विराजमान है वो तो श्वेताविसार का होकर के प्रकाश के मार्ग से और कृष्णाविसार का में वृक्षों की छाया के बीच में होकर के श्री प्रिया उस समय श्री यमुना तट पर पहुंच रही हैं। आज प्रेम स्वरूपी सकी ने ही श्री राधिका को श्याम सुंदर के पास में पहुंचा दिया है श्री राधिका उस समय पद्माकृति सुंदर योगपीठ का दर्शन कर रही हैं। बोल वृंदावन योगपीठ की जय श्री श्री गोविंद स्थलाक्षम तटमिदमलम कृष्ण संयोग पीठम बृंदारण्योत्तमांगम क्रम नतमित कूर्म पृष्ठास्थ लाभम कुंज श्रेणी दलाढ्यम मण्रहसत कर्णकम स्वर्ण रंभा श्रेणी किंजल कमेशा दशत दल तुल्यम ददर्शो श्री राधिका ने उस समय सुंदर रासस्थली श्री वृंदावन योगपीठ उनका दर्शन किया जो सहस्त्र दल पद्म के आकार वाली है इसका नाम है गोविंद स्थल तो श्री गोविंद स्थल नामक योगपीठ का दर्शन किया राधा कृष्ण का जो मिलन स्थल है उसका नाम ही योगपीठ है माने संयोग कराने वाला जो स्थान उसका नाम योगपीठ है सहस्त्र कमल के समान वो विराजमान बीच का भाग ऊंचा है चारों ओर का भाग व कछुए के समान नीचे दबा हुआ है सुंदर कर्ण का जो हैं वो कर्ण का वहां बाहर प्रकट होती हुई विराजमान हो रही हैं श्री पूर्व में जो प्रथम दल है उस प्रथम दल में शिचित्रा सखी उनकी कुंज है नीचे श्री रसमंजिरी जी उनका निवास स्थान है ऊपर श्री मंजरी जो हैं उनकी जो अष्ट उपसखी हैं उन उपसखियों की जो कुंज हैं वे कुंज विराजमान हो रही हैं अग्नि दिशा में श्री इंद्ररेखा जी उनकी कुंज है श्री रत्न मंजिरी वहां पर पृष्ठ में विराजमान हैं नीचे उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में श्री चंपकलता जी और गुण जी विराजमान हैं नैत्य में श्री रंगदेवी जी और बिलास मंजिरी जी जो पश्चिम दिशा है उसमें श्री तुंग विद्या जी और श्री लवंग मंजिरी जी विराजमान हैं वायव्य में श्री सुदेवी जी और कस्तूरी मंजरी विराजमान है उत्तर में श्री ललता जी और श्री रूप मंजरी वे विराजमान हैं और ईशान कोण में श्री मंजुलाली जी और श्री विशाखा जी ये विराजमान हैं इन पत्रों के ऊपर फिर आठ अन्य मंजरी जो हैं वो अन्य मंजरी उनकी सुंदर शोभा विराजमान हो रही है उपसखियों की शोभा विराजमान है श्री वृंदा मेन का और मुरला ये चार द्वार हैं इन चार द्वारों में ये जो सखीगण हैं वे कहीं द्वार पालिका होकर के विराजमान हैं सब सखियों से सुसेवित होकर के श्री प्रियालाल इस प्रकार योगपीठ में राजमान है स्वर्णभूमि है मणि की वहां पर सुंदर रत्न बेदी विराजमान है मणि मंदिर के बाहा विभिन्न कुंजे हैं आठों दिशाओं में आठ कल्प वृक्ष हो रहे हैं दो दो सखियों के बीच में एक एक कुंड विराजमान है जिनके चारों ओर मार्ग जाते हैं एक मार्ग आता है बीच में जो मोहन महल उस मोहन महल में एक मार्ग जा रहा है श्री यमुना जी में श्री वृंदावन की ओर एक एक मार्ग सखियों की अलग अलग कुंज उनमें आठ सखी उनके बीच में चार कुंड जो कुंड हैं वे कुंड अपूर्व रूप से विराजमान हैं और उनमें अपू रूप से सखीगण विराजमान हैं सखीगणों की कुंज जो हैं वो भी विराजमान होकर के स्थित हैं ऐसे अष्ट पहल अष्टल कमल रूप में ये कुंज जो है वो कुंज विराजमान हैं चारों दिशाओं में चार मार्ग ये शोभा को प्राप्त हो रहे हैं तो बीच में मोहन महल या अनंगरंग कुंज श्री अनंग मंजरी जी उनकी कुंज है जहां पर श्री प्रियालाल मध्य में आप विलास करते हुए विराजमान जो चार कुंडे हैं उन चार कुंडों में से मान मनोहर जो कुंडे हैं उन कुंडों से चार चार मार्ग जा रहे हैं दो मार्ग दो सखी की ओर एक वृंदावन की ओर और, और एक जो मोहन महल है उस मोहन महल की ओर आता हुआ वो मार्ग है जो एक एक पत्र हैं हैं उन एक-एक पत्र में भी पहल जो कुंज कुंज विराजमान हैं जिनके चार मुख्य दरवाजे चारों दिशाओं में हैं छोटे दरवाजे बीच में जो विकर्ण हैं उनमें छोटे दरवाजे होकर के विराजमान हैं और इन आठों दरवाजों से आठ सेवा कुंज प्रत्येक कुंज में विराजमान हैं कहीं स्नान कुंज कहीं भोजन कुंज कहीं पाषा कुंज कहीं शयन कुंज कहीं जो वन विहार कुंज इत्यादि जो कुंज हैं वो आठ आथ, आठों युग की आठों काल की आठों कुंज प्रत्येक आठों जो पत्ते हैं कमल के उन आठों दलों में आठ आठ आठ कुंज बेबी विराजमान हैं और बीच में जो अपूर्व से अनंग रंग कुंज श्री अनंग मंजरी जी की वहां पर श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक आप विलास करते हुए विराजमान हो रहे हैं कुंज के मध्य से सुंदर किंजल किंजलक चारों ओर फैले हुए हैं उन किंजल को में ही गोष्ठ अलग से विराजमान है बाहर जो श्री जो नुकुंज मंदिर उस नुकुंज मंदिर के बाहर जाकर के विकिंजल के विराजमान हैं उनमें संपूर्ण गोष्ठ नंद उपनंद इत्यादि के इनके भवन वे विराजमान हैं और श्री वृंदावन कंकणाकार होकर के कुंजों को घेरे हुए हैं कुंजों में जितना भी जल है वो श्री यमुना की धारा ही सब कुंजों में अपूर् से विराजमान है यमुना जल ही वहां पर विराजमान है सर्वत्र और श्री वृंदावन उनमें जो अन्य वर्षोत्सव की जो कुंजे हैं वे वर्षोत्सव की कुंजें भी श्री वृंदावन में अपूर् से विराजमान हैं जहां कहीं श्री श्याम सुंदर आप दान मान केली इत्यादि रथ यात्रा चंदन यात्रा हिंडोल इत्यादि जो कुंज हैं वर्षभर की जितनी भी उत्सव की कुंज वे श्री यमुना के चारों ओर श्री वृंदावन चारों ओर विराजमान हैं कंकणाकार यमुना हैं जैसे कंगन सब से घेरे रहता है इसी प्रकार श्री यमुना श्री वृंदावन को घेर करके अपूप से विराजमान है तहिरतम पुष्पोद्यान पृथक पुष्पवाटी बलते समन्वित इस प्रकार पुष्प से युक्त होकर के ये कुंज अप रूप से विराजमान है जो सखीगण हैं, उनके श्री ललता ललताजी की जो ललतानंद कुंज है वहां पर पांच मंडप विराजमान हैं। स्वर्ण मंडप वैदूर्य इंद्रनीलमणि स्फटिक और पद्मरागमणि इनके पांच मंडप उस कुंज में अलग अलग विराजमान हैं वायव्य में बीच में श्री अनंगरंग वायव्य कोण में बसंत सुखद कुंज नैऋऋत्य में पद्म मंदिर अग्निकोण में कमल कुंज पूर्व में अशितानंद कुंज माने नील कमल कुंज दक्षिण में अरुणाम्बुज पश्चिम में हिमांबुज ये कुंज जो है वो कुंज अपरूप से रत्न कुंज उत्तर में रत्न कुंज ये अपरूप से विराजमान हैं ये सब सखीगण इनसे सुशोभित होकर के विराजमान तो ऐसे श्री वृंदावन की सुखद योगपीठ उस योगपीठ का श्री राधा ने उस समय दर्शन किया है कहीं विशाखानंद चित्रानंद इंदुलेखानंद चंपकलतानंद रंगदेवी सुखद तुंग विद्यानंद सुदेवी सुखद कुंज ये सारी कुंज विराजमान है सातम हम इस प्रकार श्री वृंदावन का दर्शन करके सब सखीगण अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही है श्री राधारानी अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं श्री ललता उस समय श्री श्याम सुंदर की अपूर्व शोभा उसका वर्णन कर रही हैं श्री मुक्कमल का पान के बिना नहीं रहा जाए श्री श्याम सुंदर उस समय नेत्र बंद करके श्रीप्रिया का ही जैसे अपने हृदय में स्वागत करते हुए विराजमान हैं श्रीप्रिया उनमें श्याम सुंदर का दर्शन करके विभिन्न सात्विक भाव उनको उदय उत्पन्न हुए हैं कभी आहार्य भाव जो हैं उनको प्रकट कर रही हैं अर्थात कान को खुजाते इत्यादि जो चेष्टाएं हैं उनको करते हुए कभी रोमांचित होकर के श्री प्रिया विराजमान है श्री कृष्ण उनने श्री प्रिया को जो आते हुए देखा आप अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए हैं और श्री प्रिया का स्वागत करते हुए आप विराजमान हुए और प्रिया का स्वागत करके कुंज मंदिर में शिवप्रिया को ले गए हैं और प्रिया की परम कोमलांगे हैं श्री श्यामचंद्र में विचार कर रहे हैं कि ऐशा नांतिक वर्तनी स्वर्गरे ऐलावृति हंतभू ये इतना प्रकाश कहाँ से आया इतने में ही शिवप्रिया के नूपुर को सुन करके पहचान जाते हैं कि शिवप्रिया पधार रही हैं प्रिया का स्वागत करते हुए आप अपनी कुंज में प्रिया को ले जाएँ आसन के ऊपर शिव प्रिया को विराजमान करके प्रिया के श्रृंगार को ठीक करते हुए सजाते हुए आप विराजमान हो रहे हैं प्रिया के श्रम को दूर करके जब विराजमान हुए उस समय सब सखीगण अब प्रार्थना करेंगी कि हे रास बिहारी रास बिहारिन जो आपके नित्य रास को समय है ये शुक्र पाकर के पधारो ऐसे श्री प्रिया का श्री वृंदावन योग में आगमन हुआ ये प्रदोष लीला का निरूपण किया अब आगे जैसे अंतम्याम जो नक्त लीला है रात्रि लीला उसमें प्रियालाल जैसे विचार व्यहार भ्या, करेंगे उस रास लीला का वर्णन आगे के प्रसंग में करेंगे बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गौर हरी मो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा